जब ये ग्रंथ छोड़ते हैं उस समय तो समस्या पीढ़ी छोड़े में ग्रंथ तो पापजोश हो और तभी तो तो हो ये वो जीव कृतार्थ हो वो खो गांध खोल ली और अपने आत्मभाव निश्चित हो गया परमात्मा को तो प्राप्त कर लिया तो ठीक तो तो कृतार्थ हो गया मैंने उसे जो करना था सो कर लिया कृतार्थ तो जो मैंने तो कृतकृत हो गया जो करना था सो कर लिया जो पाना था उसको पा लिया जहां पहुंचना था तो पहुंच गया और अगर ये नहीं कर पाया तो इसका मैंने फिर हुआ घर में अपने संख्या से बीच में जाइया तब सोरत ग्रंथ जहाँ खजराया की तरह तब माया खजराया करो देखो जिस समय की जीव अपनी बुद्धि लगा करके इस ग्रंथ को अपने हृदय में खोलने लगता है उसमें माया बड़ा उपद्रव करती है अब माया उपद्रव करती है ऐसा लगता व्यक्ति विशेष है या जो आकर के उपद्रव करती है अब ये तो भाषा बोलने का तरीका प्रकार का है माया कोई अच्छा को कोई व्यक्ति विशेष नहीं है माया तो माया माया तो मैंने अदिद्या व्यक्ति की जगह हो घेरती है मैंने परमात्मा की तरफ से बुद्धि हटती है और जगत की वस्तुओं की तरफ जो उपलब्धियाँ समय होती हैं उनकी तरफ बुद्धि जाती है बाकी यदि तो व्यक्ति अपने आत्मभाव निश्चित होता है परमात्मा तक पहुँचता है इसी साधना करता है इसी शक्ति की शुद्धता होती है ज्ञान विज्ञान प्राप्त करता है चीज व्यवस्था तक उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति जो उसके अंदर होती है वो बड़ी प्रफलता के साथ में जागृत हो जाती है तो उस शक्ति के द्वारा संसार के को कोई भी काम वो करता है या कोई भी वस्तु उपलब्ध करता है तो उसके बाएं हाथ तक फेल हो जाती है कोई कठिन बात उसके लिए नहीं रह जाती है। तो इनको कहते हैं सिद्धियां सिद्धियां यहां तक की जो वस्तु को प्राप्त करने का संकल्प करें वही वस्तु प्राप्त हो जाए जो जानने का संकल्प करे वही जान जाए जहां पहुंचने से संकल्प करें वहीं पहुंच जाए अब इस प्रकार उसको इसको अलमा गरिमा सात काम इत्यादि जो सिद्धियां हैं वो सब सिद्धियां उसको अपने आप में अपने अंदर अनुभव में आने लगती है और जहां उसे देखा कि अरे ये ऐसा हो गया अरे ऐसा हो गया हम दूसरे के मन की बात पर जाने गए अरे हम इस प्रकार से जो संकल्प किया वो पूरा हो गया तो फिर उसको जो परमात्मा से जाकर भुला और ये सिद्धियां ज्यादा उसे अपने चमत्कार दिखाई देने लगती हैं और बात उसके चमत्कार में सिद्धियों के चक्कर में पड़ गया कि ये सिद्धियां भी माया है माया की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो सिद्धियां है माया, माया। जो सभी तो सारा जगत ही माया शरीर का इसका खेल देखो शरीर कितना कॉम्प्लीकेटेड बना हुआ ये सब माया खेल शरीर के भीतर कितनी हड्डियां मारज्जा कितना कैसी कैसी उसकी बनावट तो कैसा कैसा ब्रेन कैसे कैसे मन कैसी कैसे बुद्धि ये सभी उसके एक बड़ी समस्या है लेकिन व्यक्ति के लिए जो सिद्धियां प्राप्त होती है इस प्रकार की जो कि अन्य लोगों को इस प्रकार से जो बातें प्राप्त नहीं होती वो जो ऐसे प्राप्त होने लगी सत्य संकल्प की तैयारी हो गया तो फिर उसे बड़ा एक दिल चीज उसे प्राप्त हो गई और उसमें आकर्षण उसका बढ़ता है जो तो कहते हैं रिद्ध सिद्धि बहुत प्रेरणी भाई तो रिद्ध उसको बहुत प्रेत करती बने वो आकर के उसको प्रलोभन देती है और बुद्धि लोग दिखाने आई बुद्धि के सामने उनका लोग आकर आकर्षण उनको दिखाई देता है तो बुद्धि परमात्मा सोमत में धंडा जो थी वो बुझने लगती है और उसके स्थान में आने लगा बस ये सिद्धियां प्राप्त होने लगी चमत्कार दिखाने लगा अब लोग बाद उसके पास आरोप चमत्कार दिखा दे कहीं कह देखो तुमको ऐसा हो जायेगा तो वैसे उसको हो गया कोई वरदान मांगने आया उसको वही कह दिया तुमको ऐसी हो जाएगा उसको वैसे हो गया अब तो लोग बात दौड़ने लगे भीड़ कोई जैसा चाहता था वैसे हो जाता है तो लोगों को कहा आसान बात सबको चाहिए सब चाहे कोई कहना कर दिया हमको सबसे दिया हमारे सब काम से हो जाए और उसने जहाँ बोल दिया दो तो दो तो उसके काम से हो तो गए तब हम हजारों लोग दौड़ने लगे तब हम उसके पास इकट्ठा होने लगे व्यक्ति तो अब ऐसा तो तो होना चाहिए सब माया का खेल है व्यक्ति वो हो ज्ञानी व्यक्ति माया के जंजाल में पड़ेगा दूसरे लोगों को चमत्कार दिखाने लगा और दूसरे लोग उसकी पूजा करने लगे अब पूजा होना इसका चमत्कार तो प्राप्त करके सिद्धियां दूसरे लोगों के काम बन और उसके कारण उसको ज्ञानी व्यक्ति की कोई पूजा करने लगे और ज्ञानी उस पूजा करा करके अपने आप को तस्वीर मानने लगे तो क्या हुआ मन वृद्धि सिद्धियों में रह वो जो आत्मज्ञान का आनंद है वो छूट तो उसको अपनी पूजा कराने का सम्मान कराने का जो सुख है बस वही उसके हाथ में रह गया कहते हैं ये सबके समृद्ध सिद्धियां जो है है लोग आकर के दिखाती हैं और कल बल छल कर जा ही समीपा अंचल बात बुझा वहीं दीपा और ये कल बल ये करके काव्यात्मक भाषा कल बल छल कर किसी न किसी प्रकार से चीज देती है व्यक्ति ये भी सोच रहे कि हमको ये सुविधा नहीं चाहिए पर तो लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है और उसको बार बार हाथ से तो जोड़ता है बार बार पूजा करता है हे जरा साध चाहे कैसा हो जाए जरा साब क्या दीजिए ऐसा हो जाए अब पीछे पड़े हुए तो इनका खाता हो जाओ हो जाएगा अब ये क्या हुआ अब ये माया छलगल करके आ रही थी अपने आप को तो चमत्कार दिखाने जाने नहीं थे लेकिन लोगों ने जब व्यक्ति घेरा और चमत्कार दिखा दिया तो बस इस प्रकार से आदमी तो इस प्रकार युद्ध सिद्धियां किसी न किसी प्रकार के व्यक्ति को घेरती है अंचल बात बिजा दे दीपा जैसे कोई व्यक्ति हो दिए को बिछा दो अंचल बात मैंने अपना कपड़ा जो है वो अंचल का लेकर के पकड़ा दो दिया ऐसे करके माया का ये अंचल बात है ये बात बने वायु अंचल की वायु से उसके जिसियां बुझा दी है कैसे माया की सिद्धियां उसके जान को बुझा देती हैं समाप्त हो बुद्धि जो परम शयामी और चिंतन चित्र में अनहित जानी अगर बुद्धि परेशानी हुई तो, तो, तो इन जिन चमत्कारों की तरह ध्यान नहीं देती समस्ती के तो अनहित अनेक तरह हमारा जो आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान है वो नष्ट होता है इसलिए हम इन चमत्कारों के चक्कर में नहीं पड़ते हम इन रिदि सिद्धियों की चक्कर में नहीं पड़ते हमको इनको नहीं चाहिए इनकी कोई मूल्य नहीं है ये रिदि सिद्धियां होंगी वो अनुभव ही करें हमको प्राप्त हो गई ये शक्तियां आधी गई हैं तो उनका प्रयोग न करें उनको व्यक्त न करें दूसरे लोगों को दिखा दे दूसरे लोग भले ही कहते हैं कि आपकी कृपा ऐसा होगा आपकी कृपा हो तो हो से हो गया तो भी अपने आप में न माने के हमारी कृपा से हो गया ये संदेह उसी का प्रारब्ध रहा होगा, तो उसने अपने प्रारब्ध से उसका अपना फल उसको प्राप्त हो गया उसने जोड़ लिया हमारे साथ व्यस्त में कोई न हमारी कोई कृपा न हमारा कोई चमत्कार ये उसी का अपना प्रारब्ध रहा होगा इस प्रकार से अपने आप में कभी भी इस प्रकार की भावना विधि सिद्धियां प्राप्त हो गई है प्रकार का अपने मन में कभी भी न और जो कही बुद्धि ने बुद्धि नहीं बाधी तो बहोर शुरू कर उपाधि कभी देखो एक एक दूर हो गया मान लो बुद्धि ने ने की तरफ नहीं देखा बच्चे बच्चे। लेकिन कहते हैं दूसरे प्रकार से सोच लो एक, एक और ज्यादा आ सकती है वो क्या है तो बहोर सुर कर उपाधि अब देवता जो बैठे हैं इंद्रियों में वो उपाधि करते हैं उपाधि करते हैं कि मैंने वही जो है समस्या उत्पन्न करते हैं देवता को मैं जितनी इंद्रियां है सोकर सबने प्रश्ना घृणा भी इन सब इंद्रियों में देवता के दे दिमाग एक एक देवता हमने बात करते हैं ये देवता लोग इंद्रियों की शक्ति है मैंने आंखों से देखने की जो शक्ति है वो एक देवता है कानों से जो सुनने की शक्ति है वो दूसरी देव दू, दूसरा देवता है अब देखना अलग प्रकार की बात है सुनना अलग बात जो दिखाई देना है जो देखते हैं तो सुनते हैं सुनना दूसरा दूसरी प्रकार की शक्ति है गंध, गंध दा, को ग्रहण करना एक अन्य प्रकार भी शक्ति है तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो शक्तियाँ अलग अलग इंद्रियों में है इनको देवता तो हर देवता मन हर प्रकार की शक्ति इंद्रियों की है वह विषयों में प्रीत रखने वाली होती है रचना इस प्रकार के शरीर इंद्रियों की रचना इस प्रकार की है कि इंद्रिया स्वभावता व शब्द स्पर्श रूपंध इनकी कामना करती है अनुकूल प्राप्त होती है तो इनको सुख अनुभव होता है प्रतिकूल होती है तो इनको कष्ट होता है पीड़ा होती है दुख लगता है इंद्रियों का स्वभाव है अनुकूलता प्रतिकूलता इंद्रियों के साथ में विषयों के साथ में स्वाभाविक है स्वाभाविक मैंने प्राकृतिक है जैसे चक्रोपनिषद में यमराज ने चिकित को बता दिया कि देखो ब्रह्मा जी ने ऐसी इंद्रिया बनाई है खाने के प्राण स्वयंभू तस्मात पराम पश्यति नाम प्राथम ये पराक्र शे इंद्रिया जहां ब्रह्मा ने बढ़ रुखी बनाई है और विश्वों की तरफ दौड़ने वाला इनका स्वभाव बनाया जब ब्रह्मा ने खाली जगत बनाया तो इंद्रिया ही बनाए और इंद्रिया बनाई तो कैसे बनाए कि चलो तुम विश्वों की तरफ और विश्व में ही सुख मानो विश्व उनको अच्छा समझो विश्व में विक्र बने रहो ऐसी इंद्रिया बना भी बन मांगे तो इंद्रियों के तरह यह इस प्रकार विश्व की ध्यान तो इंद्रियों के स्वभाव बना देवता है इंद्रिया चेतन है जो चेतना उनकी है और तो विशेष प्रकार की शक्ति है वो देवता है और वो दुश्वाभिमुख रहती है इंद्रियों की प्रती है व्यक्ति की इंद्रियों का स्वभाव है वो कहते हैं वो भी पादा डालता इंद्री द्वार घरों खाना कहाँ तहाँ सुर खेलकर खाना इंद्रिया जो कि माना एक, एक दरवाजे है उनके ऊपर एक एक देवता बैठा हुआ है और खाना बनाकर के हुआ है बैठा हुआ है और वो अपीक्षा करता रहता है विश्व प्राप्त देवता हर देवता विषय चाहता है आँखें सुंदर रूप चाहते है वो देवता चाहता है आंखों का जो देवता है वो सुंदर रूप चाहता है कानों में बैठा जो देवता है तो देवता वो बैठा सुंदर मधुर शब्द सुनना चाहता है संगीत सुनना चाहता है मधुर बात सुनना चाहता है तो ये सब बैठे बैठे देवता जो वो अपनी अपनी कामना दिए हुए बैठे हुए हैं तो इंद्रवार इंद्रिया मनोज दरवाजे एक मकान हो दरवाजे ऊपर सब बैठे हुए ऐसे शरीर के भीतर जितनी इंद्रिया है वो मानो दरवाजे हैं और हर हाँ दरवाजे के ऊपर एक एक जो वो के झगड़ों के ऊपर एक एक देवता बैठा हुआ है और कहाँ तहा सुर के ऊपर खाना आवत देखें विषय दया और जब विषय रूपी वायु दया बनी वायु जब विषय रूपी वायु आती देखते मान जैसे नेत्रों के सामने सुंदर रूप आता देखा तो नेत्र का देवता क्या करेगा की दरवाजा खुल रूप को भीतराने देषय दया को भीतराने देगा कहते आवट देखें विषय हट गई कपाट और कपाट खोल दिए दरवाजा खोल दिया विषय भीतर आ गया रूप अंदर काम का देवता देखा हुआ है मैं जो शब्द संगीत सुनाई दिया उसने कान के द्वार खोल लिए और सब सुंदर सुख भीतर आ गया और बस वो देवता ने उस सुख का जो है संगीत के सुख का सुख आनंद ले लिया उसने आखने रूप का आनंद ले लिया नाश्ता निगम का ले लिया विवाद श्राद्ध के ले लिया इस प्रकार की सब इंद्रियाँ जो है अपने अपने विषयों का सुख लेती रहती है, दे। रहती है तो इस प्रकार और दरवाजे में बैठी रहती सब विषय प्राप्त हो इस प्रकार विषय बहारी हस गई कपाट उ घारी हस गये कपाट उ घारी जबरदस्ती का वाला सुन लेते ये कहते है और जब तो, तो प्रबंधन उड़ित रह जायी और जब वो वायु मैंने विकार की वायु जब अपने भीतर जाती है इंद्री व्यास होकर के मन पर पहुंची बुद्धि पर पहुंची चित्त पर पहुंची तो क्या होगा अब जैसे दरवाजा खोलते आंधी चल रही हो तो दिया भीतर कमरे में चल रहा होगा तो आंधी की झकोरी बुझ जाये ऐसे विषय की बात में वो झकोरा जहाँ विषयों की दाय भीतर अपने पहुंची तो आवत देखिए अब जब शुक्रबंधन उलग्रह जायी तभी दीप विज्ञान बुझाई वो विज्ञान दीपक ज्ञान का दीपक जो अपने में जल था आ, ये विषय उसको बुदा देंगे अब इन विषयों से भी दूर रहे मैंने ज्ञाने जी के विषयों से दूर रहे इंद्रिय लोगों में परिवर्तन हो अपने आप को उनसे दूर रखे भीतर विषय अपने भीतर पहुंच नहीं पाऊं ये अच्छा की तैयारी तो तब वो अपने ज्ञान को बचाए रख पा रहे और ग्रंथ में छोट मिटा सुख और बुद्ध भी विषय बताता और ये विषय बताता विषय रूप बता वायु ये विषय रूपी वायु अपने भीतर पहले पहुंच गई और जीव अपने जो हृदय ग्रंथी वो खुल पाएगी मैंने जैसे ही अपने अंदर प्रकाश हुआ अपने ज्ञान का तब तक, तक ये जै तो आ गए ये जो शुद्धी आ गई अथवा ये विषय प्रकाश आ गए अपने अंदर पहुंच गए और वो ज्ञान बुझा और गांठ खुली गांधी खुली जैसी खेती गांठ लगी रहेगी अगर गांठ तब के बाद कोई बात नहीं जब हृदय ग्रंथ खुल गई तब उसका कुछ नहीं कर सकते और फिर उसका ये विषय प्रकाश भी उसका कुछ नहीं कर सकते लेकिन हृदय तो खुल नहीं पाए पहले ये जो बाधाएं पहले आ गई तो बस ग्रंथिका से प्रकाश प्रकाशा ग्रंथ छूटी नहीं और अंधेरा हो गया और बुद्धि जी तरफ विषय बताता बस और बुद्धि वो हो उसे विषय की वायु में खिलने लगी मैंने उसमें चंचलता आ गई बुद्धि और विषयों की तरफ तो बस इस प्रकार को ज्ञान समाप्त हो गया इंद्र इंद्रियों ज्ञान सुहाई ऐसा क्यों होता है कि इंद्रियों की जो देवता है इनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता इनको क्या अच्छा लगता है इनको विद्यालय तो लोग अच्छे लगते हैं विषय प्राप्त हो स्वादिष्ट वस्तु खाने को मिले यही चाहिए सुगंध प्राप्त तो यही चाहिए संगीत इत्यादि सुनने को मिले यही चाहिए रूप आदि देखने को मिले यही चाहिए बस ये इंद्रियों के देवता जाएंगे तो बस इनको यही अच्छा लगता जिसे जिसे है विषय भोग पर प्रीति सदाई विषय प्राप्त हो उनका भोग प्राप्त हो बस इसी में उनकी प्रीति है यही इनको अच्छा लगता उनको नहीं है उनको इंद्रिय द्वार इसलिए पर कहते हैं कि जो इंद्रियों को संस्कृत में प्राण और इंद्रिया उनको सबको एक ही मान करके कहते हैं तो अशु के मान प्राण अथवा इसलिए जो इंद्रियों में ही करता है इंद्री भोगों में लगता लगा रहता उसको कहते हैं वो असुर तो स्वभाव व्यक्ति का क्यों है क्योंकि इंद्रियों के स्तर पर जीवन जीते हैं शरीर के स्तर पर इंद्री के स्तर पर जीवन जीते हैं उसी को सब कुछ मानते हैं वे लोग असुर हैं जब शरीर से ऊपर उठे इंद्रियों से भी छुटकारा पाए इंद्रियों को देवताओं से आज निक मन के स्तर पर पहुंचे बुद्ध के स्तर पर पहुंचे तब तो फिर वो असुर के बजाय फिर मनुष्यता में आवे फिर उनमें देवत्व आवे फिर बुद्धिमान बने विचारवान बने ज्ञानवान बने ये तो आदि भी गार तो था लेकिन अधिकांश लोग इन्द्रिय विषयों के ऊपर ही इंद्री भोगों में लिप्त हैं उन्हीं में पड़े हुए हैं उससे ऊपर निवेशाते उस आप भी जीवन जीते हैं और इसका कारण क्या है कि इन्द्रियों के जो देवता उनको ये अच्छा लगता है इंद्रिय स्वरण ने ज्ञान सुहायी ज्ञान अच्छा ही नहीं लगता उनको ज्ञान सीकार विषय भोग पर प्रीत सदाई और विषय समीर बुद्धि कृत भोली और ये विषय समीर विषय बताता जिसे कहा था न वो तो वही विषय समीर विषय समीर मैंने विषय रूपी वायु ये बुद्धि कृत भोली ये बुद्धि को भोरी कर देती मैंने बुद्धि का जो तेज था प्रकाश था बुद्धि में विचार करने की शक्ति थी वो नष्ट कर देती तो ये भी सिद्धांत व्यक्ति जैसे जैसे विषयों में लिप्त रहता है विषय भोगों में पड़ा रहता है वैसे वैसे उसकी बुद्धि कुंठित होती मन मंदोती के लिए आती है शास्त्र के तात्पर्य को समझने की शक्ति दिनों में नहीं ले जाती एकाग्रता बुद्धि में नहीं ले जाती विचार करने की सामर्थ्य नहीं विचार हो जो बुद्धि की जो शक्तियाँ हैं वो समस्त शक्तियाँ ये विषय अपहरण कर ले जाते हैं बुद्धि चल हो जाती ये स्वभावता है इस प्रकार होगा तीव्र बुद्धि हो सूक्ष्म बुद्धि हो गहन ज्ञान को भी धारण कर वाली सामर्थ्य बुद्धि तो उसके कभी हो जब इन विषयों को छोड़े इन विषयों का इंद्रियों से भोग छोड़े और अपने मन से भी उनका चिंतन करना भी छोड़े उनकी कामना भी छोड़े तो बुद्धि धीरे निर्मल होती है पवित्र होती है शक्तिशाली बनती है विचारवान बनती है तो विषय समझिए बुद्धि कृतभोरी और कही बुद्धि दीप कु बार बहोरी अब उतना जितना दीपक पहले जलाया गया तो उतनी धिजा का करे बुद्धि कैसी अच्छा हटा अब शुद्धियां प्राप्त हो गई चलो इसे चलो ये विषय इतने अधिक प्राप्त हो गए भोग मैं एक बार पुरुष ज्ञान को प्राप्त करोगा अरे कौन ज्ञान में पढ़ा जाने है? एक बार यहां तक पहुंचे पहुंचाए लौट करके आ करके वो या अविद्या के फिर द्रमें बनी रही और फिर की प्रकाश संसार जागने फिर पड़े रहे जीव जैसे प्राप्त नहीं होता मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता संसार बनने में पड़े रहता है तो यहां तक हो गए ज्ञान कैसे प्राप्त होता हो गया और ज्ञान के प्राप्त होने पर बाधाएं क्या पड़ती वो भी बता दोनों प्रकार की बाधाएं उनको सावधान करने के लिए बड़ा विस्तार बताया जब इसे किसी व्यक्ति को जो समझ में आ जाएगा ज्ञान में बाधाएं किस प्रकार की सिद्धियों की बाधाएं विषयों की बाधाएं है कैसे हैं, तो फिर उसको जो है वो सावधान हो जाएगा तो चलते पा गई संस्कृत के अगर जीवन के प्रकार से फिर विषय वास्तव में पड़ गया ज्ञान का प्रकाश उसका मिट गया तो फिर संस्कृत संसार का बंधन फिर आ गया और संसार उसको टूटने लगा पवित्र तो जीव विधि विधि पावी संस्कृत क्ले संस्कृत वही संसार जो संसार का क्ले जीव को फिर वही भोगना पड़े वही जन्म तक वही अज्ञान वही जो सुख दुख वही आदर अनादर वही जय कराहे वही सब बात जितनी ही संसारी व्यक्ति से जो समस्याएं आती वो है वो समस्याएं उसके साथ फिर बनी रहेंगी तो कहते हरियाुष्कर कर्म जाएगी हे अरे भगवान की माया बड़ी शक्तिशाली है गरुड़ इसको पार करना सारना बड़ा मुश्किल है अब देखो यहां भगवान का नाम तो रहे जिसमें क्या केवल जाने ही जान के लिए करता रहा तो भगवान की माया जो है उसको उस माया ने क्या देखा देखा कि इसके साथ भक्ति कही नहीं जब भक्ति नहीं देखी तो उस माया को तो किसी ने कर ही नहीं पिछली बार बता चुके है कागोसंग कि ये माया जो है वो भक्ति से करती है उससे इसका संकोच लगता है अगर भक्ति होती तो माया दूर रहती भक्ति आई नहीं तो माया का ये खेल हुआ तो उसने अपना खेल दिखाया फिर वो विषय शक्ति में पड़ गया फिर वो इनके मोलजाल में पड़ गया फिर ये जितने प्रकार की ये अरुद सिद्धियां इत्यादि हैं उनके जिंजाल तरफ से गया माया छूटी गई तो माया का छूटना इस प्रकार कितना मुश्किल है भक्ति होती तो ये बच जाते माया अति दुष्तर है भगवान की माया बड़ी दुष्कर है तो भगवान की माया जब कब छूटे जब भगवान के शर्म में भगवान की भक्ति करें तब माया छूटे और वो साधन अपनाया माया में मछली गलती हो गई ज्ञान तो सब हो गया और सब सही बातें हो गई ज्ञान की हाथों की भूमिकाएं हो गई शोर मछली की बतिया ठंडा भी हो गई सारी बातें हो गई लेकिन भक्ति के बिना वो ज्ञान टिकता नहीं है ये कहने जाता होने को तो होता है ऐसा नहीं की ज्ञान ज्ञान नहीं होता ज्ञान अपने स्थल ठीक ठाक लेकिन तो बात तो सिदात ने कहा कि तो ज्ञान भक्ति के बिना टिकता नहीं है जब भक्ति तो तो होगी तभी वो ज्ञान रुक पाएगा मैंने माया से बच पाएगा तो कहा तो कठिन समुचा तो कठिन साधक कठिन में भी कैसे देखो कहा कठिन अरे देखो कितनी कठिनता में वर्णन करता है ज्ञान कैसे कैसे होता है उसका ज्ञान का वर्णन करने वाला कठिन और वर्णन करे तो करे सुनने वाला जो समझने की कोशिश करता उसको समझने में भी कठिन कितने प्रकार का ज्ञान कितने कितने प्रकार की साधना किस प्रकार की क्या करे उसमें ज्ञान वाली उसमें भाग दिन जा तमाम तरह तरह की साधनाएं है तमाम तरह है, तमाम तरह की बातें तो समझने में भी कठिन और साधक कठिन अगर किसी को समझ में भी आ जाए तो इस ज्ञान को साधना करें, तो उसमें भी कठिन आए साधक कठिन विवेक वो विवेक इस प्रकार का आए कि फिर साधना सीखे तो प्रकार की करे क्षर न्याय दोन प्रतियोगाने अब तक कोई गुणाक्षर न्याय हो तो, तो भले किसी को सिद्धि हो जाए इस प्रकार से नई तो प्रभु गुणाक्षर न्याय तो मैंने बाई चांस माने बहुत से लोग तो ज्ञान ज्ञान का अभ्यास करते करते है लेकिन हजारों लाखों में से किसी को बाई चांस ज्ञान से हो जाए और उसके क्योंकि कोई खोल ले तो खोल ले ये कैसे बन गया पहले सवात में कलम से बोर बोर करके लिखते थे एक बार जब आप मक्खी तो दिखा रहे मक्खी गिर मक्खी निकालकर कलम से बाहर दी तो उसमें सबने शरीर सिकाई लग गई तो मक्खी जब देंगे उसमें जमीन के ऊपर कब तो देख गया तब मक्खी ने कोई जान बूझ करके राम तो थोड़े दिखा वो जो रीज रही थी अपने ऋण से राम लिख गया वो भी शरीर तो राम कहते आया ये कहा ज्ञानी तो बड़ी मच्छी तो मरी ज्ञानी उसने तो राम लिख दिया अरे मक्खी कुछ नहीं वो कब्ने रेंग रही थी ये घुड़ाक्षर न्याय है मैंने घुड़े जैसे है या मक्खियां जैसे है वो ऋण करके कुछ कोई अक्षर लिख दे तो बाई चांस लिख गया जान बुझ कर ज्ञान के पूर्वक थोड़े लिख दिया इस प्रकार से किसी ने इस प्रकार की साधना कर ली ली और सिद्धू श्री हो गई तो समझोगी किसी प्रकार से घुणाक्षर न्याय छोड़ और कुल प्रत्युन एक और जो हमने प्रत्युवन बाधाएं जो बाधाएं हमने बताई वैसे बाधाएं तो बहुत और भी बाधाएं आ सकती बहुत प्रकार की तो कहती है ये सब ज्ञान बड़ी बाधाए अब इसमें तीन बाधाएं तो यहाँ बताएगी वैसे तो दो बाधाएं वो बता दो। एक प्रकार के कि वेद सिद्धियां हैं और विषय बताता है और एक प्रकार की बाधा क्या बता दी कठि बाधा की काट कठिन समझ कठिन राधन कठिन एक बाधा यही समझना भी कटें करना भी कटें कौन संदेश को कौन कलेश कोई विवाद के अब इसके बाद वो ज्ञान की बात छोड़ी करके उसके बाद भक्ति में आ जाते हैं सत्यं नान्याभुते हृदय स्मदीए सत्यनखिलात्मा मत प्रयाकुंदव निर्भराने राम, गे राम।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 राम जग राम जै राम जगे राम जे राम जग राम जे राम dorora tan ya